भारतीय दर्शन जैन दर्शन जैन सिद्धांत के प्रवर्तक महावीर से पूर्व का समय जैन सिद्धांत के प्रवर्तक ऋषभदेव देव हैं इनके साथ अजितनाथ तथा अरिष्ट के भी नाम लोग लेते हैं जैनों का कहना है कि ये नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं अतय यह मत बहुत ही पुराना है इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि सभी दर्शनों का मूल सिद्धांत हमारे उपनिषदों में है उसी के आधार पर विद्वानों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार दार्शनिक विचारों को चलाया है जैनों के चौबीस महापुरुष हुए हैं जिन्हें वे तीर्थंकर कहते हैं उनके नाम हैं आदिनाथ ऋषभदेव अजितनाथ, संभवनाथ अभिनंदन सुमतिनाथ पद्मप्रभु, प्रभु सुपार्श्वनाथ चंद्रप्रम सुविधिनाथ शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासुपूज्य विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ मल्लीनाथ या मल्ली देवी मुनि सुव्रत नमिनाथ, नेमिनाथ पार्श्वनाथ तथा वर्तमान महावीर इसी आचार्य परंपरा के द्वारा जैन सिद्धांत अनादि काल से सुरक्षित है महावीर वर्धमान प्रसिद्ध महावीर अंतिम तीर्थंकर थे इनका जन्म ईसा से पूर्व पाँच में हुआ था यह तीस वर्ष की अवस्था में परिव्राजक हुए और केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्रतों का पालन करते हुए इन्होंने कठोर तपस्या की इनका मनोरथ सफल हुआ और यह सर्वज्ञ हो गए तभी से लोग इन्हें महावीर कहने लगे निर्गंथ नाम से प्रसिद्ध साधुओं का एक दल था जिसका लक्ष्य था सभी बंधनों से मुक्त होना उस दल के नेता महावीर हुए महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ थे उन्होंने बहुत से कठोर नियमों का पालन कर अंतकरण की शुद्धि के लिए अपने शिष्यों को उपदेश दिया था उन्हीं उपदेशों के आधार पर महावीर ने अपना कर्तव्य निश्चय किया सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि साधुओं को भी इंद्री निग्रह कर कठोर रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए अंत में उन्होंने सब साधुओं को दिगंबर रहने का आदेश दिया उन्होंने कहा कि जब तक साधु लोग वस्त्र का भी परित्याग नहीं कर देंगे तब तक उनके मन से अच्छे तथा बुरे का विचार दूर नहीं हो सकेगा एवं वे लोग निर्लिप्त न हो सकेंगे किंतु यह सभी को पसंद नहीं हुआ अतएव साधुओं में दो दल हो गए दिगंबर तथा श्वेतांबर इस दलबंदी से जैन मत के बाह्य रूप में ही भेद हुआ किंतु तात्विक विचार में कोई परिवर्तन न हुआ अन्य ज्ञानियों के समान महावीर ने भी चित्त शुद्धि की बहुत आवश्यकता बतलाई जिसके लिए उन्होंने पुनः सम्यक चरित्र का संपादन करने का उपदेश दिया केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिव्राजक होना गृहस्थों से भिक्षा मांग जीवन का निर्वाह करना तथा निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है अहिंसा असत्य त्याग अस्त्य व्रत चोरी न करने का नियम ब्रह्मचर्य व्रत तथा अपरिग्रह किसी प्रकार के धन को न लेना और न रखना इन पाँचों व्रतों का अनेक रूप से पालन करना चाहिए साधुओं को अभिमान नहीं करना चाहिए और कायिक वाचिक तथा मानसिक चेष्टाओं पर नियंत्रण गुप्ति रखना चाहिए एवं मरण पर्यंत कठिन से कठिन कष्ट को सहन करने का अभ्यास रखना चाहिए इस प्रकार शरीर वचन तथा मन को वश लाकर साधुओं को अपनी जीवात्मा को मोक्ष के मार्ग में अग्रसर करना चाहिए इनके लिए निम्नलिखित चौदहों गुण स्थानों का अनुभव तथा उससे प्राप्त ज्ञान का साक्षात्कार करना आवश्यक है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उर्व गतिशील जीव के स्वरूप के एक अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं यह गुणस्थान स्थान चौदह हैं मिथ्यात्व जैन के सिद्धांत में मिथ्यात्व का विश्वास दूसरा सासाधन जैन सिद्धांतों में अश्रद्धा तथा जैनेतर सिद्धांतों में विश्वास तीसरा मिश्र जैन सिद्धांतों के संबंध में सत्य और असत्य दोनों भावनाओं की समानता रखना चौथा अविरत सभ्य सम्यक्त्व जैन सिद्धांतों में संशय से युक्त विश्वास का उदय देशविरती मनोनिग्रह में प्रगति छठवां प्रमत्त समय समय पर असफल रहने पर भी अहिंसा अस्ते आदि नियमों का पालन करना सातवां अप्रमत्त अहिंसा आदि नियमों के पालन में पूर्ण सफल रहना आठवां अपूर्वकरण अनुभूत पूर्व आनंद और सुख का अनुभव करना नौवा करण, क्रोध मान माया तथा लोभ इन चारों का कस, कसायों में से तीसरे अर्थात माया से रहित सा होना दसवा सूक्ष्म सांप्राय रूप रस गंध स्पर्श आदि के अनुभवों से मुक्त होकर पीड़ा भय शोक आदि से भी रहित होना ग्यारह उपशांत मोह मोहनी कर्मों को अपने अधिकार में लाना बारह छीण मोह मोहनी कर्मों से तथा कसायों से सर्वथा विमुक्त की अवस्था में रहना तेरा सयोगी केवली सभी घातीय कर्मों से विमुक्त होकर तीर्थंकर के पद की प्राप्ति के योग्य होना इस अवस्था में जीव को अनंत ज्ञान अनवच्छिन्न अंतरदृष्टि अनंत सुख तथा असीमित शक्तियाँ मिलती है इस अवस्था को प्राप्त कर जीव परिव्राजक होकर लोगों को उपदेश देता है अयोग्य केवली इस अवस्था को प्राप्त कर जीव सीधे विमुक्त होकर सिद्ध कहलाने लगता है और ऊपर की ओर गति को प्राप्त करता है ऊपर उठकर लोकाकाश तथा अलोकाकाश के बीच में स्थित सिद्धशिला में जीववास करता है मुक्त होने पर भी जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता ही है